महाभारत आश्वेधिक पर्व एकोनत्रिशोध्याय परशुराम जी के द्वारा कुल का संघार संहार ब्राह्मणुवाच अत्रहरती इमतनम का संवाद समुद्र से चाभीले ब्राह्मण ने कहा भामनी इस विषय में भी कार्तवीर्य और समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है कार्तवीर अर्जुन नाम राजा बाहु सहस्रवान सागर पर्यता धनुषा निर्जिता पूर्व काल में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा था जिसके एक हजार भुजाएं थे उसने केवल धनुष बाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था सकदाचित समुद्रांत विचरण बल अवाकन सरसत समुद्र मृतम सुना जाता है एक दिन राजा कार्तवीर समुद्र के किनारे विचर रहा था वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया तम समुद्रो नमस्कृत्य ब्रूहि नमस्कृत्याता मदाश्रियाणी भूताणिष्टिर्महेश्दूल तेभ्यो देश भयम विभो तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा वीरवर राजसिंह सिंह मुझ पर बाणों की वर्षा न करो बोलो तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं शक्तिशाली नरेश्वर तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है उन्हें अभय करो अर्जुन वाच मत्समो संग्राम क्वच विम समा चक्ष समासी मृत कर्तव्य अर्जुन बोला समुद्र यदि कहीं मेरे समान धरुणर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा समुद्र महर्षि यदि राजन परिस तस्य पुत्र तवातिथ्यम यथावत कर तुमती समुद्र ने कहा राजन यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा चित्र सत्कार कर सकते हैं तत स राजा प्रिय क्रोधेन महतावृत सतमाश्रम्मागम्य राप स रातूला चकार सह बधुभ आयासम जनयाम स राम च महात्मन तत तेज प्रज्ज्वालाम साम तेजस प्रदन नृपा कमलोचने तत परशु महादाय सतम बाहू सहस्रिण चेद सहसारा बो बहुशाखिव्रुम ब्राह्मण ने कहा कमल के समान नेत्र वाली देवी तदनंतर राजा कार्तवीर बड़े क्रोध में भरकर महर्षि जमदग्द के आश्रम पर परशुराम जी के पास जा पहुँचा और अपने भाई बंधुओं के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगा उसने अपने अपराधों से महात्मा परशुराम जी को उद्विघन कर दिया फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाला अमित कोशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो उठा उन्होंने अपना फरसा उठाया और हजार भुजाओं वाले उस राजा को अनेक शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति सहायता काट डाला तम हतम पथतम दृष्टवा समेता सर्व बांधवा उसे मर कर जमीन पर पड़ा देख उसके सभी बंधु एकत्र हो गए तथा हाथों में तलवार और लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े रामोपे हो धनुराधा यथमहारुह सत्वर विसृजन सर्वर्षाणी व्यथम पार्थिव बलम इधर परशुराम जी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे ततस्तु छत्रियमद भयादिता विभुर्गिरी दुर्गा मृगा सिंहार्जिता इव उस समय बहुत से छत्रिय पर्वतराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह के सताए हुए मृगों के भांति पर्वतों की, की गुफाओं में घुस गए प्राप्ता विषता ब्राह्मणनामर्शन उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर कर हो गए एवं ते द्रविणा भी राब भ्रूसल परिगता धर्म इस प्रकार द्रविण आभीर्पु्र और सबरों के सवास में रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए ततच हतवीरासो क्षत्रियासु पुनः पुनः दिवजर उत्पादित क्षत्रो नृत तत्पश्चात वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनके स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए किन्तु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने फरसे से काट डाला एक विंसत मेधाम तेराम वाघ शरीर दिव्या प्रोवाच मधुरा सर्वडो का इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार छत्रियों का संहार हो गया तब परशुराम जी को दिव्य आकाशवाणी ने मधुर स्वर में सब लोगों के सुनते हुए यह कहा राम राम अनिवर कम गुणमता तपश्य छत्रबंधो महान प्राण प्रयोज्य पुनः पुनः बेटा परशुराम इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ परशुराम भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने में तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है तथा तम महात्मानम ऋचिक प्रमुखा तदा पितामह महाभाग महा निवर्तस्वे तथा प्रवन उस समय महात्मा परशुराम जी को उनके पितामह ऋचिक आदि ने भी उस इसी प्रकार समझाते हुए कहा महाभाग यह काम छोड़ दो क्षत्रियों को न मारो पितुर्वधम अमृत्यंसुरा प्रोवाचता नारहतीयत्युत पिता के वध को सहन न करते हुए परशुराम जी ने उन ऋषियों से इस प्रकार कहा आप लोगों को मुझे इस काम से निवारण नहीं करना चाहिए पितरवु नार्हते क्षत्र बधुस्व निहंतुम जयताम्वर नेहयुक्तम तया हम तुम ब्राह्मण सतापान पितर बोले विजय पाने वालों में श्रेष्ठ परशुराम बेचारे क्षत्रियों को मारना तुम्हारे योग्य नहीं है क्योंकि तुम ब्राह्मण हो अतः तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है इत महाभारत अश्वेद के परमणि अनुगीता परमि ब्राह्मण गीता एकोन त्रिंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक उन्तीसवां अध्याय पूरा हुआ